अष्टादश अध्याय त्रयोदश श्लोक तक प्रचार हुआ जिसमें कहा गया पंचेमा महाबाह हो कारणान बोधमय सांखे कृतांत प्रोताने सिद्ध है सारे कर्मों की सिद्धि के लिए कोई भी कर्म सुभाषु शास्त्रीय कर्म हो चाहे अशास्त्रीय कर्म हो सुभाषु कोई भी कर्म हो उनकी सिद्धि के लिए पांच कारण होते हैं पूर्वश्लोक में कहा था तो प्रमाण क्या है कहा सांख्य कृतान्त प्रोक्तां सांख्य महत्व तो होता है संख्या प्रकृति पर और पुरुष का विवेचन को संख्या बोला गया विवेचना करना वो जिसमें है उपनिषदों में है इस इसलिए सांख्य बने उपनिषद यहां और कर्म का जहां अंत हो जाता है उपनिषद में जाकर कर्म का अंत होता है वहां कर्म की चर्चा नहीं पाती सारे कर्मों का फल ज्ञान में समाप्त करके छोड़ा वो सर्व सर्व कर्मा की बात ज्ञान पर ही समाप्त थे ये थे वहां माने सौ रुपया जिसको मिल गया हो एक भी मिला दस भी मिला बीस भी मिला पचास में सब मिला हुआ होता है उसमें समुद्र स्नान करने से सारे तीर्थों का स्नान हो जाता है क्यों सारे नदी वहीं पहुंची हुई होती है सारे तीर्थ वहीं हैं हाथी के पैर में सारे पैरों का समावेश हो जाता है सबसे बड़ा वही है तो बड़ी संख्या में पहुंची हुई छोटी संख्या उसमें निवेश है इसमें महाफल जो मुख्य फल मिला ज्ञान तो ज्ञान में सारे कर्मों का फल का समापन होना स्वाभाविक है स्थिति है सर्वकर्माकलम पाप का ज्ञान परिश्रम प्रतियोगिता में कहा हुआ है तो तो पांच होते हैं कारण पांच होते हैं कोई भी कर्म करना कर्म करने वाले मुख्य रूप से शरीर वाणी बा, मन ये तीन होते हैं इष्टानिष्ट करना इष्टानिष्ठ बोलना इष्टानिष्ठ सोचना तीन प्रकार के कर्म हैं शारीरिक कर्म वाचिक कर्म मानसिक कर्म तो इस तीनों किसी का भी कर्म हो रहा है उस काल में पांच कारण होते हैं अधिष्ठान आदि पांच होंगे ये भाई उपनिषदों में कहा हुआ है करके कहा सांखे कृतांत है प्रोक्ता ने कहा सांखे बड़े उपनिषद है वहां जहां कर्मकांत होता वहां कहा हुआ है फिर इसे समझो ये कहा हुआ भगवान ने कहा सुनो ये कहा हुआ है तो इसी का आगे बोलना चाहते हैं कर्मार्थ आने ने कर्म करने के लिए जो शास्त्रीय कर्म हो चाहे अशास्त्रीय कर्म हो अशुभ कर्म जो बोलते हैं शास्त्रीय कर्म शुभ कर्म है अशास्त्रीय कर्म अशुभ कर्म है कर्मार्थ कर्म के लिए अधिष्ठानादि ने अधिष्ठानदि की मान मूलत्वाज तो ज्ञानी उत्तम प्रमाण मूलक होने से जानना चाहिए कहा पूर्व में पंचयानी महाबाहो कार में कर्म के लिए कारण पांच है मेरे से समझो ये कहा था पूर्व श्लोक में यह या यानी ये तो उत्तम जानना चाहिए करके पूर्व में कहा सांख्य कृतांत पूर्वक्ता इत्यादि सिद्ध है सारे कर्म वाशुभ कर्म जो भी होते हैं शास्त्री हो चाहे शास्त्री हो उन कर्मों की सिद्धि में पांच कारण होते हैं मेरे से समझो कहा था और प्रमाण दिया गया था सांख्य कृतांत प्रोक्ता सांख्य मन वेदांत उपनिषद उपनिषद में कहा है बात ऐसा कहा था कर्मार्थानी अधिष्ठानादि ने पांच वहाँ प्रतिज्ञा करते पांच होते हैं कहा कौन है पांच तो अब गिनाएंगे पंचभिमानी कर पांच कहा था कर्मार्थ कर्म के लिए अधिष्ठान आदि ने जो आदि पांच अभी कहने वाले हैं ये मानमूलक तो आप प्रमाण मूलक क्या प्रमाण उपनिषद प्रमाण मान मूलक होने यह यानी जानना चाहिए जिसमें प्रमाण न हो उसको जानने से कोई फल नहीं होगा जिसमें प्रमाण हो उसको जानना होगा या प्रमाण है उपनिषद प्रमाण है पांच कारण होते करके उत्तम ये पूर्व श्लोक में कहा गया इधानी अब जो अष्टा चतुर्दश श्लोक आ रहा है इसमें प्रश्न पूर्वक विशेष शत स्थानीय वहां तो सामान्य रूप से कहा पंच इमानी कहा वहां पांच इम को बोला हुआ था सामान्य साधारण रूप से बोला कौन है वो पांच विशेष रूप से जानना है इधानी बाब प्रश्नपूर्वक पूर्व या पूर्वक प्रश्न पूर्वक विशेषतः विशेष रूप से तानी निरी सदी उनका उपदेश करते क्या है वो पांच प्रश्न होगा उसके उत्तर देंगे चतुर्दश श्लोक उत्तर होगा कहा कान ये कानितानी उच्यते कानिता कौन है वो पांच जो पंच शब्द से बोला था पूर्व श्लोक में बोला था पांच है बोला कौन है पांच केवल संख्या गिराई संख्या कौन है प्रश्न उठा तो कहा उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथ्वीधम विविदा से पृथक श्रेष्ठ दैव चा पंचम्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक्य पृथक श्रेष्ठ पंचम कोई भी कार्य हो चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो दो प्रकार के कर्म होते हैं जिसको पाप पापुण्यादि बोलते हैं कर्म का आप पुण्य शब्द से बोलते हैं धर्मा धर्म शब्द से बोलते हैं oh, oh. शुभ हो अशुभ मानी शास्त्रीय हो अशास्त्रीय यही बात है शास्त्रीय शुभ कर्म होगा अशास्त्रीय हो अशुभ कर्म इनके पांच कारण होते हैं करके पूर्व में कहा था उसी बात है अधिष्ठानम एक आश्रय होगा हो। कर्म करने के लिए आश्रय होगा माने अंतकरण में उपहित जो जीवात्मा कर्म करने वाला होता है शुद्ध आत्मा कर्म करता नहीं है उपहित आत्मा करता माना जाता है उसके कहा बैठकर के काम करेगा शरीर में शरीर का बैठने का भूमि पृथ्वी आत्मा को बैठना कहा कर्म करने के लिए शरीर में शरीर होगा अधिष्ठान माने चाहे कायिक कर्म करे चाहे वाचिक कर्म करे चाहे मानसिक कर्म करे शरीर में रहेगा तभी कर्म करेगा अधिष्ठान अधिष्ठान माना आश्रय शरीर होता है शरीर तथा उसी प्रकार करता कर्ता कौन होगा हित आत्मा उपहित आत्मा शुद्ध आत्मा नहीं अंतकरण विशिष्ट आत्मा उसको करता माना गया उपाधिक आत्मा उपाधि व भाषा जैसे जल में चौ चंद्रवा भाषता है वो चंद्र औपाधिक चंद्रमा है वास्तविक चंद्रमा आकाश में है ठीक इस प्रकार शुद्ध आत्मा नहीं करता उपाधि विशिष्ट आत्मा जिसको बोला गया वास्तव में ढूंढने पर उसका स्वरूप मिलेगा ही नहीं वैध का स्वरूप मिलता ही नहीं ठीक ऐसे उसको कर्ता मानते हैं करणमजब पृथक विद किस कर्म में कौन सा इंद्रियों का प्रयोग करना होगा कौन सा कर्म हो रहा हो कौन सा इंद्रियों का प्रयोग करना है देखना है सुनना है बोलना है इत्यादि भिन्न भिन्न कर्म है कौन सा इंद्रियों का प्रयोग होना तो करण जब भिन्न भिन्न प्रकार के जो कर्म है इंद्रिया हैं ये भी कर्म के कारण होते हैं जो एक ही व्यापार से सारे कर्म होते ना इंद्रियों का व्यापार भिन्न भिन्न इंद्रों का, का प्रयोग किया जाता है तत्त कर्म होते हैं तो नाना प्रकार के जो इंद्रियां हैं बार हैं द्वारस इतने बोलेंगे हम द्वारस हैं विविधाश पृथक चेषका है, है।, है। नाना प्रकार के जो प्राण की जो चेष्टा है ना या चेष्टा प्राण की चेष्टा वो भी एक ही प्रकार में होगा श्वास को ऊपर लाते समय कोई कर्म होगा जैसे बोलना हो श्वास ऊपर जाते समय होता है ऊपर की तरफ प्राण अवस्था में बाणी का वाणी बागरूपी कर्म किया जाता है जब आप बोलते रहेंगे बोलने के बाद में आप अंत में भीतर खींचते हैं तो ऊपर की तरफ आ रहा श्वास उस काल में अब कुछ कभी कभी श्वास को खींच करके काम करते हैं आप गबा करके अपान वायु काल पर काम करते हैं कभी कभी प्राणापान दोनों को रोक कार्य करते हैं जैसे ओजन आदि उठाना हो ना वहां प्राण क्रिया ना अपाणन किया दोनों को रोकना होता है ऐसी स्थिति में किया जाता है ये भिन्न प्रकार के जो प्राणों की चेष्टा भी वहां कारण है किसमें कर्म शरीर अधिष्ठान रूप से मान उसी कारण होता है किस रूप से अधिष्ठान रूप से कहीं ना कहीं बैठकर कर्म होगा अधिष्ठान रूप से कारण है और यह कर्ता रूप से कारण बनता है कौन उपहित आत्मा उपाधि विशिष्ट आत्मा और भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म का उपयोग होगा कर्म में इंद्रों का उपयोग होगा चलना हो तो पैर का काम का करेगा आप मान लेन करना हो तो हाथ से काम करेंगे उपयोग ऐसा होगा भिन्न भिन्न इंद्रों का प्रयोग होता है वहां कर्म पर सिद्धि के लिए और विविधाश्य प्रत्यक्ष ग्यारह प्रकार के जो वायु होगी चेष्टा भरे प्राण की, तो की चेष्टा भिन्न भिन्न प्रकार की पांच प्रकार की चेष्टा प्राण अपान ज्ञान समान उदाहरण उनकी जो चेष्टा है व्यापार है प्राणों के व्यापार उन कर्मों में भिन्न भिन्न एक ही चेष्टा पर सभी कर्म नहीं हो सकता और दैवम से अत्र पंचम इनमें दैववन देवता इंद्रियों इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता वो पांचवा कारण है जब आदित्य उपकार करे तो चक्षु काम कर पाएगी देख पाएगी आदित्य उपकार न करे देख नहीं सकते क्यों इसके अधिष्ठात्री देवता आदित्य है किसके चक्षु के स्रोत्र होगा दिख दिशा रूपी देवता यदि उपकार करते तो कान सुन सकता है ना तो सुन नहीं सकता स्रोत्र सुन नहीं सकती स्रोत्र क्रिया प्रत्येक इंद्रियों के एक अधिष्ठात्री देवता है वो अधिष्ठात्री देवता अपना मैंने हमसे निकाल देते हैं इंद्रिय काम करते बंद हो जाती कर ले सकती मैंने ज्ञान इंद्रियों का भी देवता है का भी है। सभी का है अपने अपने अधिष्ठात्री देवता भिन्न भिन्न है तो दैवम माने देवता देवता हो देव दैवम देवा देवता को दैव कहा गया अत पंचम कहा, इस कर्म के संपादन में पांचवा कारण यह है तो पांच कारण पंचमानिक महाबावो कार्योध में कहा ये पांच कारण हैं, अधिष्ठान कर्ता कारण और प्राण की चेष्टा और देवता इंद्रियों के अधिष्ठान देवता ये पांच होने पर कर्म होता है ये पांच कारण बनते कर्म के लिए ये पांच के बिना कोई भी कर्म नहीं कर सकता किन्तु कर्म की प्रधानता है शरीर में वाणी में मन में ये तीनों के द्वारा जो कर्म का कर निष्पादन होगा इनमें यह सहयोगी देवता बन जाते हैं अंग रूप से किस रूप है मुख्य तो शरीर है वाणी है पर, मन है कर्म करने वाले ये होते हैं इष्टानिष्ट करना शरीर का काम और इष्टानिष्ट बोलना वाणी का, का? इष्टानिष्ट सोच राम यह भी कर्म भा है वारिशिक कर्म है अंतकरण का काम है कर्म करने का मुख्य वही होते हैं किंतु तो तो कारण ये बन जाते हैं सहयोगी रूप से स्थिति है सहयोगी बने वो तो उपादार कारण समझो और ये निवित कारण समझो इस तरह से समझना ये कहा हुआ है भाष्य में कहते हैं अधिष्ठानम अधिष्ठान किसका आश्रय अधिष्ठान मान आश्रय कि इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान आदि राम अभिव्यक्ति आश्रय का देखो इच्छा जब होगी और द्वेष मन में आएगा सुख होगा दुख होगा ज्ञान आदि होंगे तो कहे ना कहे आश्रय तो होंगे ना वो उसका आश्रय है अभिव्यक्ति में जो आश्रय है उसको कहा अधिष्ठान वो शरीर है तथा तो उसी प्रकार जिस पर अधिष्ठान उस पर करता पांच कारण में से दूसरा कारण करता कर्ता मैंने शुद्ध आत्मा नहीं कैसे आत्मा कर्ता उपाधि लक्षणों हो जो उपाधि लक्षण है उपाधि विशिष्ट है उपाधि के धर्म को लेकर के चलने वाला है बुद्धि के धर्म कर्तृत्व आदि को अपने पर आरोप कर कर रहा है मैं उपहित जो होता है उपाधि का धर्म अपने पर मानता है मान के चलता है जैसे हवा के झोंक से से जल हिलता है जब तो जलस्त चंद्रभा में हिलता सा लिखता है आवा से शीशा जब इधर उधर करेगा हिल जाए शीशा हिल जाए तो हमारी चेहरा वहां कैसे देखेगा हिलता हुआ होता है दिखता है मैंने उपाधि के नकलची होता है कौन उपहित उपाधि के धर्म को अपने में मानने वाला बुद्धि के धर्म कर्तृत्व तो भोक्तृत्व आदि को अपने मानने वाला ये उपहित आत्मकर्ता शुद्ध आत्मकर्ता नहीं है एक अतः मैंने जिस प्रकार अधिष्ठान शरीर है कर्म को होने के लिए या कर्म के कारण में अधिष्ठान के बिना भी कोई आश्रित हुए बिना कर्म नहीं कर सकता शरीर में आश्रय होकर कर्म करेगा तथा कर्ता बने उपाधि लक्षण भोक्ता जो उपाधि स्वरूप है भोक्ता जिसको बोलते हैं कर्ता भोक्ता बोलते हैं उपहेत को ही बोलते हैं शुद्ध को नहीं बोलते तीसरा तो है कर्म तो स्रोत्रादि काम स्रोत्रादि जो इंद्रिया है ये भी कर्म के कारण बनते हैं स्रोत्रादि शब्द सुनना हो स्रोत्र इंद्र तो कैसे सुनेगा चक्षुण हो रूप कैसे देखेगा कर्म के कारण होते हैं भी कर्मचर स्त्रोत्रादि को तो शब्दादि उपलब्ध है जब शब्द की उपलब्धि के समय होगा ना उस समय में स्त्रोत्र आदि कारण बन जाते हैं तत्त तो विषयों की उपलब्धि में तत्तरिया कारण बन जाती है इंद्रियों के बिना विषय ग्रहण नहीं कर सकता पृथक विधम्भ का अर्थ श्रोत्रादि एक प्रकार के रहन भिन्न भिन्न प्रकार के हैं स्रोत्र अन्य प्रकार है तो चक्षु भिन्न प्रकार है ग्रहण भिन्न प्रकार है प्रत्येक इंद्रिया अपने अपने काम करते दूसरे का काम को नहीं जानती भिन्न भिन्न प्रकार है पृथक विधम नारा प्रकार पृथक नाना प्रकार के इंद्रिया कितने हैं नारा प्रकार बने क्या है द्वादशिक संख्या हो जिसकी संख्या बारह है इंद्रियों कहते हैं पवन है वो पांच ज्ञानेंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया मन बुद्धि के कारण होते कर्म के लिए ये बारह इसलिए दिया बाहर के कर् दस है भीतर कर् दो है अंतकर्ग दो मन बुद्धि ये भी कर्म के कारण बनते हैं बुद्धिपूर्वक कर्म कर सोच विचार कर कर्म करेगा का, कारण बनते हैं इत्यादि चलने का काम वो तो पाद इंद्रिया काम कर रहे कौन वो कारण बनेंगे लेन देन रहा तो हस्त इंद्रिया कार्य करना है बोल रहा हूं तो भाग्य काम करे कौन बाग्य इत्यादि द्वादश संख्या, द्वादश संख्या जिनके कर्ण की द्वादश संख्या वाले कारण हैं। और विविधाश पृथक चेष्टा आ आया भिन्न भिन्न प्राणों की चेष्टा तत्त कर्म एक ही प्रकार के चाहे प्राण अवस्था हो चाहे अपान अवस्था हो ज्ञान हो समान हो अवस्था में कोई सारे कर्म नहीं किया जा सकता में तो प्राणों की जो स्थिति है उच्छ्वास दुश्वास आदि जो होते हैं उस उनकी चेष्टा भिन्न भिन्न प्रकार से कर्म किया जाता है तथा चेष्टा वायु या चेष्टा कौन सी है? वायु संबंधी चेष्टा वायु बने कौन प्राण प्राण की चेष्टा है प्राणापान आदि करते हैं प्राण अपान आदि जो चेष्टा है ना यही है वो तत्व कर्म तत्त कभी प्राण का काम उपयोग लेते हम कभी अपान कर लेते हैं कभी बयान का कभी समान का कभी उदार का स्थिति है और दैवम च दैव में देवम दैवम एवं अत्रसु पंच मान अत्र ये पांचों में ये पांच जो कहा गया उनमें से एक बचा हुआ चार तो हो गया ये तेसु शत्रुषु चार हो गए पंचम पांचवा यह है पंचा, पंचान पूर्णम पंचम पांच के पूरा करने वाले को पंचम कहते हैं मानी एक है देवता बाकी तो चार हो गए पांच और पंचम में अंतर होता है पांचवा और पांच जो बोलते हैं पांचवा एक व्यक्ति होता है पांच माने पांच व्यक्ति होते हैं पंच और पंचम संस्कृत में होता है हिंदी में पांच और पांचवा बोलते हैं यही होता। तो होता ना तो पंचम माने पांच और पंचम माने एक पांच को पूरा करने वाला चार पहले से हैं एक आया तो पांच बन गया पांच को पूरा करने वाले को पंचम कहा जाता है पंचावना पूर्ण एक पूर्ण अर्थ में डट पड़ लगा हुआ है पंचम शब्द से पूरा ना। कौन ना। है वो तो का? आदि कहा आदित्या कहा आदित्यादि अधिष्ठात्री देवता है तब तक इंद्रियों के उपकारक देवता है जब तक इंद्रियों के उपकार देवता नहीं करेंगे तब तक इंद्रिया काम नहीं कर सकती शब्द आदि की उपलब्धि नहीं कर सकती आदित्यादि चक्षरादि अनुग्राह चक्षरादि इंद्रियों के लिए अनुग्राहक होते हैं पोषक होते हैं अनुग्रह करते हैं जिसके बिना चंद्र आदि काम नहीं कर पाती जिस देवता के अनुग्रह के बिना है प्रत्येक इंद्रियों के अधिष्ठान देवता भिन्न भिन्न है तो तत्त्व तत देवता इसको समझने के लिए तत्व को तो समझना पड़ेगा पहले आप लोग छोटा सा है इत्यादि टीका में कहते हैं प्रतीकम आदाय अधिष्ठान में प्रतीक है बोल बता रहा तथा करता इत्यादि प्रतीक को लेकर के व्याख्या कर देगा अधिष्ठान मान क्या है तो कहा इच्छा द्वेष सुख दुख सुख दुख ज्ञान आदि नाम अभिव्यक्ति आश्रय इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान आदि के अभिव्यक्ति के जो आश्रय होता है शरीर होता है वो अधिष्ठान वही है शरीर है ये कहा काम का कहते हैं कर्ता दूसरा आया कर्ता तो कर्ता मैंने क्या है उपाधि लक्षण के लक्षण वाला कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो करने वाला बुद्धियादि उपाधि बुद्धियादि है उपाधि अंतकरण है बुद्धि है तत्व उपाधि तल लक्षण है माना तत्स्वभाव बुद्धियादि स्वभाव वाला जैसे बुद्धि के स्वभाव माना बुद्धि पे तादात्मक करें कुछ धर्मों को अपने मानने वाला इत्यादि स्वभाव हो बुद्धियादि अनुविधा ही करें उपाधि जो होता है उपाधि जो होता है उपाधि का अनुकूल चलने वाला होता है बुद्धिदि का अनुकूल चलने वाला इतने भी कर्तृत्व बुद्धि में है किन्तु अपने को मानता है यही होता धर्मान तत् धर्मान बुद्धि के धर्म को अपने में देखता हुआ जो कर्तृत्व भोगतृत्व धर्म तद धर्म ने बुद्धे बुद्धिया धर्म जो बुद्धि का धर्म है आत्मनिप अपने में देखता हुआ मैं करता हूं भोगता हूं ऐसा मानने वाला तत्प्रधान हमारे बुद्धि प्रधान वाला यह करता रहना तथा करता से करता श्रद्धा ऐसा लेना शुद्ध आत्मा ले नहीं तथा कार्यलिंग अनुमान में सोचेंगे कारण है इंद्रिया है इसमें क्या प्रमाण है मतलब अनुमान प्रमाण होता है इंद्रिया में इंद्रिया प्रत्यक्ष नहीं होती मानी उनके कार्य गुरु रूप दिख रहे रहा है इसे मतलब चक्षु है ये होता है उसके कार्य है रूप का ग्रहण करना रूप के ग्रहण हो रहा मतलब शब्द सुना जा रहा इसे है इसे मतलब श्रोता कार्य को देख करके कारण का ज्ञान प्रतिक, इंद्रियों को प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होती अनुमान का विषय है उसके कार्य तत्त्व कार्य चलना फिरना हो रहा है तो हमारे पाद इंद्रिय काम कर रही है इंद्रिय है लेनदेन हो रहा तो हस्त इंद्रिय है बोलना हो रहा तो भाग्य इंद्रिय है इत्यादि ज्ञान होना है तत्व मान इंद्रिय के विषय में कार्यलिंग अनुमानम सोच लिंग मान हेतु होता है कार्य हेतु है जहाँ कार्य के द्वारा ही कारण का अनुमान हो रहा है इंद्रियों का ज्ञान होता है शब्दादि इत्यादि कहा इंद्रियों के विषय में कहा शब्दादि उपलब्ध है सब, इंद्रिया कौन पृथक पृथम भिन्न भिन्न प्रकार के हैं शब्दादि जो पांच विषय हैं इनके उपलब्धि में भिन्न भिन्न इंद्रों का प्रयोग होता है कारण बनते का नाना प्रकार द्वाद संख्यम इत्यादि कहा था बारह है एक टीका में बोलते हैं बारह कौन है दिखाते हैं ज्ञानेन्द्रियाणी पंच ज्ञानेन्द्रिया पांच है हमारे पास चक्षु चक्षुराधी जो जानने वाले हैं और पंच कर्मेन्द्रिया जो काम करने वाले हैं पांच कर्मेंद्रिया ये जानती नहीं है केवल काम करने वाली वो जानती है काम नहीं कर सकती हमारे सामने रूप हो तो पैर को चल के जाना पड़ेगा वहां पहुंचाने के लिए चक्षु नहीं जा पाती वहाँ इस वहाँ गंदा है पुष्प में किन्तु पाव इंद्र को काम करना पर सलाह वहां पहुंचाना पड़ेगा चल करके कभी वो सूं पाएगी प्राण इंद्रिया नहीं सूं नहीं सकती जानती तो है चल नहीं सकती लंगड़ी आई है और जो एक अंधी है कौन कर्म इंद्रिया अंधी है देख, दिखते हैं न उनको चलते ही के दोनों मिलकर के काम करते हैं स्थिति ऐसी है अंधा अंधा और लंगड़े ऐसी स्थिति में ज्ञान कृष्ण आदि कहा ज्ञान तो इंद्रिया पंच पांच तो ज्ञान इंद्रिया बारह कहा था संख्या में बारह बोला था इंद्रियों को ज्ञान इंद्रिया पंच पंच कर्म इंद्रिया यानी पांच कर्म इंद्रिया दस हो गए मनोबुद्धि से द्वारा संख्या तो मन बुद्धि मिला के बारह हो गए ये ये भी कर्म के कारण होते हैं सतत कर्म के कारण बनते हैं और चेष्टा नाना प्रकार के व्यापार प्राण आदि का व्यापार एक ही तरह से सभी कर्म नहीं होगा कभी प्राण को रोकना पड़ेगा कभी छोड़ना पड़ेगा कभी समान में रखना पड़ेगा भिन्न भिन्न तरह से काम होता है चेष्टाया विविधत्वा चेष्टा बहुत प्रकार होने से नाना प्रकार तो विशेष नाना प्रकार कहा तदेव प्रश्न वायु संबंधित चेष्टा मान प्राण संबंधित चेष्टा ये पृथक कहा हुआ था विविधा से पृथक चेष्टा भिन्न भिन्न प्रकार के चेष्टा तो एक आप पृथक पृथकत्व मैंने तो भिन्न भिन्न प्रकार के मान सम्मिलित नहीं है ये प्राणों की चेष्टा तत्त कर्म में कभी प्राण रूप में काम हो रहा है कभी अपान रूप में कभी व्याम रूप में संकीर्ण रूप में विस्तृत रूप में नहीं है एक पृथकत्व तो का अर्थ यही है असंकीर्णत्व कहा प्राणादि व्यापार में संकीर्णता नहीं होती कर्म विभिन्न भिन्न प्रकार में भिन्न भिन्न हो जाती का नहीं प्राणा पा, प्राणापान आदि ना चेष्टाथा संस्करो शंकर होती प्राण अपान आदि का जो अपना व्यापार होता है उसमें कभी सम्मिलित नहीं होते भिन्न भिन्न जब तक नाभि प्रदेश से ऊपर की तरफ हम श्वास को लाते हैं प्राण कहते हैं उस काल में वो अपान चेष्टा नहीं हो पा रही है अपान भीतर को खींचने वाली वायु है जो मान मुख नाशिका तक काया हुआ प्राण को जो भीतर खींच के ले जाए उस काल में प्राणवायु काम नहीं कर पाए कौन करेगा अपान वायु काम करेगा स्थिति ऐसी और बड़े बड़े वजन उठाना हो प्राण और उपाय दोनों के रोक करके होता है उस काल में आपने अनुभव किया होगा वजन जब उठाने का प्रसंग आएगा ना आप प्राण को बाहर करते हैं ना भीतर करते हैं संधि अवस्था में रोके हुए होते हैं उसको होते तो हैं बयान बयान वायु करते हैं और समान वायु जो तो खाने पीने वाले जो पदार्थ को पूरे शरीर में फैलाने वाला ब्लड प्रेशर जो बोलते हैं उसे काम करने वाला है स्थिति जो उदाम भाई जो होता है कांटा प्रदेश में बैठा हुआ है उदगार लेने वाला होता है गलत भोजन किया तो बाहर कर देता है इत्यादि काम करता है भोजन के बाद आप शीर्षासन करें भोजन नहीं आएगा बाहर सही भोजन होगा तो नहीं देख लेगा यदि गलत होगा आपको पता नहीं अब गए किंतु तुरंत बाहर कर दे कौन करेगा उदान बायुगा इत्यादि काम करते हैं सब अपने में व्यापार कर रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के इनका व्यापार होता है प्राण अपान व्याम समान का पृथक माने वायु की जो प्रथकता का भिन्न भिन्न कर्मों में भिन्न प्रकार के व्यापार असंकीर्ण संकीर्ण नहीं होना पृथक संकीर्ण सम्मिलित व्यापार नहीं होता भिन्न भिन्न प्रकार से होता है तभी जाने जाता है प्राण अवस्था है अपान अवस्था है व्यापार जाना जाता है नहीं प्राणपान आदि चेष्टा नाम यथा संकर अस्थि कहा प्राण अपाणी का जो व्यापार है उसमें परस्पर सम्मिलितता नहीं है धन्यमय व्यापार है दैवम दैवम चैवात्र पंचम कहा था ये चार में कौन है अत्र चतुरसु दैवम पंचम उसका विस्तार करते हैं आदित्यादि अनुग्रह कहा जो आदित्यादि देवता हैं जो तत्त इंद्रियों के उपकारक हैं जिनके बिना इंद्रिय काम नहीं कर सकती वही है यहाँ दैव शब्दकर् वही है इत्यादि कहा आगे पंचान अधिष्ठानादि नाम उक्तान पांच प्रकार के कोई भी कर्म होगा शास्त्रीय कर्म हो और शास्त्रीय कर्म अथवा शुभ कर्म और कर्म सब जो जो भी हो पांच अधिष्ठानादि जो कहे गए हैं कारण होते हैं पांच के बिना कोई कर्म नहीं होगा सब पांच कारण होते बोला बोला है सर्वकर्म सर्व अर्थत्म छुटे थे सारे कर्म की सिद्धि होती कहा था ना सिद्ध ये कहा था पंचयाहो कारण बोध में सांख्य कृतांत प्रोक्ता सिद्ध है सर्वकर्मा कहा था सारे कर्मों की सिद्धि के लिए पांच कारण होते हैं तो जो कहा उसी उसे स्पष्टीकरण करते हैं आगे काम आखिर में कर्म होता है तीन से शरीर से पानी से मन से यही होते मुख्य रूप से कर्म करने वाले हैं अंग रूप से हैं शरीर आदमी मुख्य रूप से ये तीन होते हैं कहना चाहते हैं ये कहना है शरीर इत्यादि का शरीर रवाम और ओभिर्यत कर्म प्रारब्धे नरह नायम्बाद्विपरेतम्बापञ्चहिते तस्ये तवह शरीर रवाम और ओभिर्यत कर्म प्रारब्धे नरह नायम्बाद्विपरेतम्बापञ्चहिते तस्ये तवह शरीर रवाम और बाचा मनसा यही होगा तीनों के द्वारा जो कर्म करता कभी शरीर से करता है कभी वाणी से करता है कभी मन से करता है नारा यथ कर्म प्रारंभ है मनुष्य जो कर्म का आरंभ करता है दो प्रकार के कर्म है न्याय अंबा विपरीत अंबा शास्त्रीय हो तो न्याय बोलेंगे न्याय न प्राप्त प्राप्त न्यायम शास्त्र शास्त्रीय कर्म को न्याय कहा जाता है और अन्याय मानी क्या विपरीत मान क्या अन्याय अशास्त्रीय कर्म तीनों दो प्रकार के कर्म तीनों से हो जाते हैं अपने प्रस्थान में सुबह सुख करना सुबह बोलना सुबह चिंतन करना ये दो दो कर्म सबसे होते हैं समय समय पर शरीर से भी है और वाणी से भी है मन से भी है शरीर मांग मनोवीर ये तीनों के द्वारा शरीर से मुख्य कर्म करने वाले तीन ही है शरीर है बाणी है मन है पहले जो बताए हैं इनका अंगरूप है पांच मुख्य काम तीन होगा तो शरीर बांग मनोभीर शरीर से बाणी से मन से नारा कर्म प्रारंभ है मनुष्य जो कर्म का आरंभ करता है सुवासुध शुभ कर्म जाहियम हमारे शास्त्र विहित कर्म अशास्त्रीय कर्म है और विपरीत माने शास्त्र से निषिद्ध कर्म अशास्त्रीय कर्म दोनों में से जैसा भी करता हो तस्य हेतु व पंच एटे पंच उसके जो कारण है चाहे से किया हो हेतु माने कारण ये पांच होते हैं उसके कारण कौन शरीर आदि जो अधिष्ठान तरह करता इत्यादि पांच ये पांच में होकर के कर्म करेगा चाहे शरीर से हो चाहे मन से हो चाहे बाणु से हो इत्यादि था तत् हेतु मन तत् कर्म उस कर्म का कारण हेतु माने कारण ये पंच ये पूर्वोक्त जो पांच है ये कारण है हेतु मन कारण ये पंच पांच है भाषा में कहते हैं शरीर वांग मनोवीर यथ कर्म त्रिवीर तीन के द्वारा कौन कि, किस कौन तीन शरीर ती, इंद्रिय शरीर बाक बा, और मन त्रिवीर तीनों के द्वारा ये तई ये तीनों के द्वारा प्रार्भते मैंने निर्वरत संपादय थी तो संपन्न करता है कौन कर्म को संपन्न करता है चाहे शरीर से हो चाहे वाणी से हो चाहे मन से हो नरह मानी जो मनुष्य ऐसा काम करता होम बा धर्मम न्याय बारे शास्त्रीय कर्म को न्याय बोलते हैं धर्म धर्मे न प्राप्त धर्म धर्म दर्व से प्राप्त होता हो उसको धर्म का पत्य आता है पथ्य धर्म पथ्यर्थ धर्म में अनुपेत ऐसा सूत्र आता है पथ्यम सद्मार्ग से पाया वो पथ्य बोलते हैं न्यायुक्त तो हो तो न्याय बोलते हैं न्याय न न्याय धर्म न प्राप्यम धर्म अर्थ न प्राप्यम अर्थ्यम धर्म अर्थात न्यायाद अनुपेत ऐसा सूत्र व्याकरण मान न्याय शब्द सेहत लगाएंगे तो न्याय बनेगा ये तैयारी है प्राप्त अर्थ में धर्म शब्द सेहत लगाएंगे तो धर्म बनेगा ये है मान न्यायम कहा था मान धर्म शास्त्रीय वो शास्त्रीय कर्म जो होगा उसको कहेंगे न्याय्य बोला गया धर्म धर्म से प्राप्त होने वाला है कहा विपरीतम कहा न्यायम बा विपरीतम बात क्या है अशास्त्रीय अधर्म्यम कहा अशास्त्रीय कर्म होगा शास्त्र निषेध किया वो करता हो अधर्म्यम धर्म से प्राप्त अधर्भ अधर्भ से आया हुआ को अधर्म में कहा गया जो कुछ भी होगा और भी कोई कर्म होते हैं शरीर से भी नहीं दिखता मन से भी नहीं बाणी से भी नहीं अतिरिक्त कर्मों भी दिखाए जाते हैं कैसे ये निवेश चेष्टा रही उन्मेष निवेश करना स्वाभाविक रूप से जीवन योदी चेष्टा माने जाते हैं स्वाभाविक दिखाते जैसे जीवन योदी चेष्टा है वो प्रकार और भी जीवन योदी चेष्टा है कर्म है कुछ माने उसको पता ही नहीं होता व्यक्ति को तो कुछ ना कुछ कर्म हो रहा है स्वाभाविक रूप से वो तो शरीर का भी नहीं माना जा रहा है पानी का भी नहीं इत्यादि स्वाभाविक कुछ कर्म है जीवन जो रिचे जिसको बोलते हैं प्रयत्न जीवन में भी प्रयत्न करे नहीं आयुगो ने कहा है माने जब तक जीवन है स्वाभाविक रूप तो से होता रहता है तो ये इच्छा भी निमेशा मुझे निवेश आपको उन्वेष और निवेश दो प्रकार के व्यापार होता है ना आपको खोलना और बंद करना कोई भी नहीं सोचता मैं आप खोलू बंद करूं उसको सोच विचार के नहीं होता होता रहता है जीवन ही चेष्टा बोलते हैं इसको, जीवन का कारण चेष्टा है ये अन्य जो शरीर बांग मन से तो हि है कर्म जो होता है पांच उसके कारण भी है पूर्व तो पांच कारण है अन्य भी यच्चा भी अन्य भी निवेशित चेष्टा आदि जो निवेशित बने आग बंद करना होता है आंख खोलना होता है स्वाभाविक रूप से जो चलता रहेगा चेष्टा जीवन हेतु जीवन हेतु चेष्टा बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं दया ही कोई जीवन जीवन, जीवन प्रयत्न बोला हुआ है सांस प्रश्वास आदि होता रहता है सोचे बिना होता रहता है सुसूप भी हो है ऐसी जीवन में प्रयत्न बोलते प्रयत्न चल रहा है आपका आपको पता नहीं है जीवन में आता है जैसे आंख खुलता है बंद होता है स्वाभाविक होता रहता है तो वो जीवन में भी चेष्टा है तदपि वो चेष्टा भी पूर्वकृत धर्माधर्मेव कार्य वो भी शास्त्रीय अशास्त्रीय ध्व का ही कार्य वो भी वर्तमान का नहीं वो पहले किया हुआ है धर्म अधर्म के कारण ऐसा होता है धर्म के द्वारा और अधर्म के कारण उसी के कारण होता है चेष्टा होती है कोई भी व्यापार होगा कर्मा धर्म के बिना नहीं हो रहा है ये कहना है न्याय विपरीत जोर है ना गृहित पूर्व में जो न्याय विपरीतम हुआ कहा था उसी के द्वारा इसका भी ग्रहण हो गया कौन जो जीवन जीवन वाला चेष्टा थे तो वो भी उसी से ग्रहित गृहित हो गए कहा पंच एत तस्य उस कर्म का जो हेतु मैंने कारण पांच है कहा हुआ है उसी का करते हैं भाष्य में पंच एते ये, ये जो पांच पूर्व पूर्व पूर्व शुरू कहे पांच हैं यथोक्ता पूर्व कहा हुआ जो अधिष्ठान तथा करता आदि कहा हुआ था तस्य तस्वर्वस्व कर्म सारे कर्मों का हेतु ये पांच ही होते हैं कोई भी कर्म करो चाहे शारीरिक हो चाहे वाचिक हो चाहे मानसिक हो ये पांच ही हेतु होते हैं कहा हुआ है कारण यही होते हैं कारणहानि है तो वह अपने कारण है पूर्वादि बोलता महाराज पूर्वा पर भी कुछ विरोध जैसा लगता है पहले तो पांच कारण बता दिए अब तीन को बता रहे हैं यहां इस श्लोक में शरीर वाहमनो भी यथत बोला हुआ है यथ तो कर्म प्रार्भ थे नानू अधिष्ठान आदि ने सर्वकलाम कारण आधिष्ठान आदि सारे कर्मों के कारण माने गए हैं मान पंचयाणी महाबाह कारणी हो तो मैं करके पांच कारण सुनो करके कहा तेरे से समझो कहा उसके बाद में पांच अधिष्ठान आदि पांच को बताया हुआ है अधिष्ठान तो। आदि नहीं सर्वकर्म कारणी अधिष्ठान आदि जो होते हैं ना पांच ये सभी कर्म का कारण यही होता है ना कथा धीर धीर फिर कथा पूछते शरीर बाग भी कर्म प्रारम्भ फिर शरीर इंद्रिय वाणी से जो कर्म प्रारंभ किया आरम्भ किया जाता कैसे कहा जाता है पहले तो पांच कारण बताया उसी से होना चाहिए पांच से फिर ये तीन कहा जा आ गए इनको कैसे कार्य माना है ये शंका है प्रारब्ध प्रार्भती नहीं सदोषंत कोई दोष नहीं यहां विधि प्रतिषेध लक्षण सर्वम कर्म दो प्रकार के कर्म होते हैं विहित कर्म अभीत कर्म शास्त्र के द्वारा विहित है, विधि कहेंगे अभीत हो तो अभिहित बोलेंगे विधि और प्रतिषेध दो प्रकार के जो कर्म होते हैं शास्त्रीय और शास्त्रीय दो तो प्रकार के कर्म जो है सर्व कर्म शरीराधिक प्रधान ये तीन प्रधान होते हैं शरीर वाणी मन प्रधान होता हुआ तद अंग दर्शन सर्वादि इसके अंग रूप से तस्य अंगत तद इनके अंग रूप से सहयोगी रूप से ये दर्शन सर्वादि अंग होते हैं अन्य क्या है सहयोगी रूप से मुख्य तो कर्म करने वाले तीन ही है ये तीन में ही कर्म होता है शरीर में वाणी में मन उसके अंग रूप से बने सहयोग सहयोगी रूप से दर्शन सर्वण आदि चाहे दर्शन सर्वण देखना सुनना आदि जो हो रहा है कर्म उसे सहयोग से सहयोगी रूप से जीवन लक्षण जो जीवन लक्षण में उसी में तीन प्रकार के कर्म हैं, यही है एक तो शरीर आदि एक हो ही गए दूसरी बात उसके अंग रूप से है तो अंग अंगी से अंगों को भिन्न नहीं माना जाता उसी के सहयोगी हैं सब है। एक जीवन लक्षण जो निवेश निवेश उन्वेश आदि भी उसी के अंतर्भूत हो जाते हैं तीन में समापेश हो जाते हैं पांच प्रकार के कहाि कृतम इति तीन ही ढेर करके कहा गया यहाँ शरीर बांग मनोवीर करके सबको मिला करके तीन ढेर में कहा गया तीन राशि बना के कहा शरीर बांग मनोवीरियत कर्म का आरभ तेना कहा हुआ है शरीरादि भी आरभते शरीरादि तीन के द्वारा कर्म आरभता करके ये श्लोक में जो कहा गया अभी शरीर बांग मनोवीरियत कर्म का आरबते ना दया पीठ पुतंबा पद्यतु कहा आगे करें फलकाल भी देखो फल काल में भी क्या होता है कहते हैं तत्प्रधान भूत शरीर बात मन के प्रधानता के द्वारा फल भोगा जाता है शरीर से कष्ट में सुख दुःख भोगना होगा चाहे बाणी से होगा चाहे मन से होगा फल काल में भी इनकी प्रधानता होती है बाकी गौण हो जाते शरीर आदि पूर्व अधिष्ठान आदि जो है वो गौण मुख्य रूप से तीन ही हो जाते कर्म कर, कर, करते समय प्रधान की तीनों की है और फल बोलते समय प्रधानता इन्हीं की है इसलिए तीनों भी लाया गया है उनके सहयोगी रूप से पहले कहा हुआ जो अधिष्ठान आदि जो कहा गया था फल काले भी तब प्रधान है शरीर आदि जो यहाँ कहा मैंने पंद्रह स्वरूप में कहा ये के प्रधानता के द्वारा ही पूछ सके फल भोगा जाता है पंचानवे हेतु तब नो पांच को हेतु बनना भी विरोध भी नहीं है तो तो तो यहाँ उनके माध्यम से होता यह फल फल वो चाहिए पांचों चाहिए सभी आदि होना पड़ेगा इत्यादि ठीक हम कहते हैं नमन जीवन कृतम निवेश उन्मेश आदि कर्मांतरम साधारण वस्ती साधारण कर्म बचे हुए तीन ही कैसे कर्म हैं या शास्त्रीय अशास्त्रीय दो तो ही प्रकार के कर्म बताया आपने तीसरा कर्म भी तो है उन्मेष निवेश, निवेश बोलते हैं जो चक्षु के ऊपर जाना नीचे आना खुलने का नाम होता है उन्मेश और बदलना होगा निवेश नीचे लाना निवेश जीवन कृतम निवेश उन्मेश आदि कर्मांतरम निवेश नाम का कर्मा उन्मेश आदि कर्मा अन्य कर्म भी तो हैं दो ही कर्म कैसे न्याय्यंवृता कैसे कहा साधारण वस्तु साधारण साधा कर्म वो भी है विशेष होने पर भी तत्कथम राशिद्वयंकर दो राशि का अध्याय बात विपरीत अम्बा दो प्रकार के कर्म कैसे बताया आपने दो ढेर कैसे दिया कर्म हो य शाह यहाँ यदि जो उन्वेष वेदादी है न ये निविशित चेष्टादि जीवन हेतु तो जीवन हेतु तो चेष्टादि हैं तदपीपी पूर्वकृत धर्माधर्म वो द्वयी हैं धर्माधर्म तो है। धर्मा के कारण ये भी धर्मधर्म के कारण होते पूर्व के धर्माधर में कारण है इसलिए दो ही राशि कर्म के धर्म शास्त्रीय शास्त्रीय इसलिए न्याय अंबा विपरीत अम्बा ये कहा हुआ ये कहािष्ठानदि नाम कर्ममात्र हेतुत्व प्रति है पहले तेरहवें श्लोक में अधिष्ठान कर्मात्र के प्रति कारण बताया सारे कर्मों के लिए कारण अधिष्ठान आदि को चौवे श्लोक को बताया ये पांच कारण होते कहा था अधिष्ठानादि ना, नाम कर्ता कर्ण और नाना प्रकार की उनकी चेष्टा और बाय चेष्टा इत्यादि अधिष्ठान आदि नाम कर्ममात्र कर्ममात्र के हेतु बताया अधिष्ठान आदि को पहले प्रतिज्ञा इसे प्रतिज्ञा करते हैं शरीरादि त्रिविध कर्म हेतु तो उक्ति और फिर शरीर तीन कर्म बताया आपने शरीर वाम और बृहद कर्म प्रार पहले तो पांच को बताया और यहां तीन बताते हैं तो शरीर पांच बताने के बाद में फिर शरीरादि तीन को लेना ठीक नहीं है यह है संकते ननो करके था पूर्वादि ननो अधिष्ठान आदि नहीं कर सब कर्मान कारण आसम एक सभी कर्मों के कारण तो अधिष्ठान आदि पांच हैं पूर्वश्ल बताएगा कथम उच्चते शरीरवामो भी कर्म प्रारभते नर इति इत्यादि फिर कैसे यहां कहा जाता है तीन के द्वारा कर्म प्रारंभ किया जाता है करके पांच को कारण बताएगा तीन कारण कैसे ने सब उत्तर देना है ठीक है पूर्व पर विरोध हम पड़े पूर्व शोक चतुर्दश और यहां पर पंचदश लोग दोनों में विरोध जैसा लग रहा है पांच पांच कहा या तीन बोल रहे हैं तो उसका खंडन करते नैश्ठक ने कहा विधि प्रतिषेध कर्म मैंने दो ही प्रकार के कर्म होता है चाहे विधि हो चाहे प्रतिषेध हो विधि निषेध जो बोलते दो प्रकार के कर्म होता है पाप पुण्य जिसको बोलते हैं सुभासु बोलते हैं शास्त्रीय और दो प्रकार के कर्म हैं तो विधि निषेध रूपी जो कर्म होते हैं ना उनके नए शुभ से कहा हुआ था नये यदि विधि प्रतिलक्ष सर्वम कर्म शरीराय त्र ही शरीर आदि तीन को प्रधानता देते हुए प्रधानता करके तीन ही प्रधान होते हैं कर्म करते समय में तदंगता दर्शन सर्व उसके अंग से अन्य कर्म होते हैं दर्शन सर्व आदि कर्म कर्म तो मुख्य शरीर आदि से होगा तीन से किंतु अन्य जो बताया हुआ है पांच उनके अंग से है जीवन लक्षण जो जीवन लक्षण कर्म है भी उसी के अंग रूप से है जो निविश था। से आदि कर्म होता है स्वाभाविक रूप से चलने वाले कर्म होने वाले कर्म तो सब के सब उसी के अंग रूप से है इत्यादि कहा त्रिदैव राशि कृतम तीनों ढेर मिलाया सबको ला के रख दिया शरीर बांग भी यही मिलाया हुआ है सबका मिलाकर के कहा राशि कृतम उच्चते इसलिए शरीर शरीर आदि भी आरम्भते थे शरीर आदि तीन के द्वारा आरम्भ किया जाता है कोई भी कर्म इनसे होता है बताए आ, यही ठीक है, है। नानो जीवन कृतानी स्वाभाविक दर्शन आदि विधि निषेध वाही जो जीवन योनि प्रयत्न जो बोलते हैं ना उनमेष निवेश आदि जो है स्वाभाविक है कोई शरीर बांग आदि से बाणी आदि के द्वारा होना नहीं है स्वाभाविक है तो और दर्शन आदि ने जो दर्शन सर्वणी से शास्ट्री शास्ट्री से बाहर तो है ये शास्त्रीय और शास्त्रीय दोनों से बाहर है एक आत्म दोनों बाह्यवाद न देहादि निर्वर्त आनी ये शरीर ब्राह्मण भी इत्यादि को संपादित नहीं होते जीवन योनी वाला है और दर्शन सर्वण कर्म है ये संभव नहीं जो प्रकार के भिन्न है ये मानी ये शास्त्रीय और से बाहर है का कर तदंगतया उसी का अंग रूप से है ये भी वही धर्मा के अंग रूप से है ये कहा तदंगतया इत्यादि कहा था भाष्य ने कहा था तदंगतया दर्शन सर्वणादी च वही तीन प्रकार के कर्म जो है ना प्रधान तो यही है शरीर बाम मन उसके प्रधान रूप से ही जीवन लक्षण जीवन लक्ष्मण भी उसी का प्रधानता से है अब वर्तमान का नहीं है तो पूर्व जन्म के कारण से है धर्माधर्म कारण है वही न्याय तीनों कर्म तो दो प्रकार कर्म त्रिद राशि कृतम इसलिए तीन क्या यहाँ क्या क्या हा? शरीर बांग बान वन शरीरादी देती है ठीक कहते हैं देहश देहाय ते कर्म देहादि प्रधान से अंग प्रधान प्रधान देहादि तीन तो प्रधान है शरीर बांग मन और अंगम चक्षुरादि, चक्षुरादि अंगमे आते हैं चक्षुरादि तो अनिष्पातवे जीवन कृतम उसके द्वारा निष्पात्य होने से जीवन कृतम दर्शन आदि प्रधान कर्म ही अंतर्भूत हम हैं प्रधान कर्म भी अंतर्भूत हैं ये तीनों में अंतर्भूत हो जाते हैं विरोध तो इसलिए वर्तमान करने के कारण हो रहा है, है। देहादि आरभ्य त्रिवेदी कर्म देहादि से आरंभ होने वाले तीन प्रकार के जो कर्म है शरीर बांग मन यही देहादि तीन के द्वारा आरभ्य तीन प्रकार के कर्म है सर्व कर्म अंतर्भाव है कि सारे कर्म इसी में अंतर्भूत है कोई भी कर्म होगा इसी में समाप्त हो जाता अंत में जाकर अन्य कर्म है ही ये तीनों में होगा कथम पंचानिष्ठान आदि नाम तत्र हेतु का तो तो फिर पांच को हेतु कैसे बता दिया पहले श्लोक में ये तीन ही तो हेतु हो गया ना सारे कर्म का फिर पांच कैसे ये शंका है फलोपभोग का लिए की कारणरापेक्षा सुमार फल फल उपभोग के काल में जो अन्य कारण हो सकता है तीन से अतिरिक्त कारण हो सकता है क्योंकि पांच वे हेतु बताया हुआ पूर्व में इस अंका तो कहा जन्म काल भाविरो भोग काल भाविन सर्वस्थ कारण से एवं अंतर्भा सिद्धांति बोलते हैं जन्म काल कर्म के जन्म काल जिस काल में कर्म का जन्म होगा और फल काल आगे जो फल भोगने के समय होगा का, कर्म काल जन्म काल भाविरो भोग काल भावी जो कारण होंगे जिससे कर्म उत्पन्न होगा और फल काल भी जो कारण होंगे जिसके कर्म का फल भोग जाएगा ये दोनों के दोनों सर्वस्व कारण से जितने भी कारण होते हैं ना कि पांच व जितने भी बताए गए का हो कारण से तेसवी एवं तीनों में अंतर्भूत हो जाते हैं कहा शरीर और मनोभी यही है शरीर पानी मन भाई बम मत कहना ऐसा चाहे जन्मकालीन कारण हो चाहे फल कारण बने हो ये तीनों में अंतर्भूत हो जाते हैं कौन है तो इसलिए कहा फल कालिपी इत्यादि कहा था फल कालिपिक जो जो कारण है जन्मकाल का जो बने हुए हैं कारण अभी तीन प्रकार के बताया है फल काल में वही कारण है मुख्य रूप से शरीर से भोगना होगा वाणी से भोगना होगा या मन से भोगना होगा पंचानवे हेतु पांच सौ को हेतु बताना वो भी नहीं है सबके सब तीन में अंतर्भूत है पहले पांच को तो बताते हैं तीन को बताया ये तीन में सब अंतर अंतर्भू अंतर्भाव हो जाते हैं तीघा में आगे कहते हैं क्रियाकर्तृत्व अधिष्ठादि नाम क्रिया करने वाले अधिष्ठादि पांच करते हैं क्रिया है कर्म है इत्यादि आपाद्य अविदुषस्तेषु आत्मदृष्टि अवदति है क्रिया का कर, करने वाला जो अधिष्ठान आदि होते हैं पांच होते हैं ना क्रिया कर्म करने वाले पांच कारण बने हुए हैं अधिष्ठान आदि अधिष्ठानम तथा कर्ता आदि बताया हुआ है क्रियाकर् कर्तृत्व क्रिया के करने वाले जो अधिष्ठान आदि नाम अधिष्ठान ना क्रिया का कर्तृत्व तो है कहाँ है जिल्यार्थ. क्रिया कर कर्म करने वाले कौन है अधिष्ठान आदि है सब मिलके होता है अधिष्ठानम कर्ता इंद्र कर्म से पृथक विधम विविधा से तो क्रिया के जो कर्तृत्व उन्हीं में है आपाद्य उसको कथन कर अभी दुष् तेसु दृष्टि मन बदती है का उनमें आत्म दृष्टि हो जाती है शरीर में भी आत्मदृष्टि है मैं करता हूं बोलता है तब क्या बोलता है जो तो उपभोक्ता हो उपहित आत्मा में आत्मबुद्धि हो रखी है मैं भोगता हूं शुद्ध आत्मा को लेकर बोलता है इंद्रियों में आत्मबुद्धि होने से कारण रूप देख रहा है अपने को मैं देखता हूं सुनता हूं बोल रहा है भिन्न भिन्न करणों में और आगे प्रादि में आत्मबुद्धि होने से जो उनकी चेष्टा को अपनी चेष्टा मान रहा है यही कहना है उसमें आत्मबुद्धि हो जाती है अज्ञानी की करने वाले दूसरे हैं पांच आत्मा का स्वरूप कर्ता भी नहीं है क्यों उपहित को कर्ता माना गया किसको को शुद्ध को तो कर्ता नहीं है वहां अहम आप लगाता, आहम, आहम, आहम लगाता। में में। तो है अहम अहम अहम शब्द लगाता है शब्द स्थिति ऐसी कह रहे हैं क्रियाकर्तृत्व तो में अधिषानदि में आपाते क्रिया का कर्तृत्व तो अधिषानादि में है ये पांच में है कर्म करने वाले पांच होते हैं अभी तो साथ जो अज्ञानी होगा उसका तेसु आत्मत्व दृष्टि उनमें अधिष्ठानादि में आत्मभाव है अज्ञानी का तालात्म्य है दृष्टि में उसका अनुवाद करते हैं तत्र इत्यादि कहा तत्र तत्र त्र सती प्रकार होने पर आत्मा कर्ता नहीं सिद्ध हो रहा है उपयुक्त आत्मा भले करता दिखता हो किंतु शुद्ध आत्मा करता नहीं है केवल आत्मा में आरोप करता है उपयेत में बोलता करता हूं तो तो अलग बात केवल आत्मा में मैंने करता हूं करके मानता है कहते हैं तत्र एवं सती जब पांच मिलकर के कर्म हो रहे हो अधिष्ठान कर्ता कर्म और मानी प्राण देव देवता पांच मिलकर हो रहा आत्मारम केवलम यह केवलम आत्मान तू मैंने किंतु जो, जो केवल आत्मा को ही कर्ता मानता हो केवल आत्मा मैंने शुद्ध आत्मा में निर्विशेष आत्मा।, आत्मा को कर्ता मानता हो मैं करता हूं करके बोलता हो उनमुन में तादात्म्य होकर के किन किन में शरीर आदि जो कर्म करने वाले शरीर आदि में ताद होकर मैं लगाता हो पश्यती कर्तारण पश्यती केवल आत्मा को ही करता रूप से देखता है अज्ञानी मैं ही करता हूं मानता है अकृत बुद्धित्व उसकी शुद्ध बुद्धि नहीं है अशुद्ध बुद्धि वाने से अकृत बुद्धि है अशुद्ध बुद्धि वाला वो। से है।, है वो नश्यती द्रुपति वो द्रुपति दुष्टा बुद्धि पतिर यशा द्रुपति का जिसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है दुष्ट बुद्धि है वो व्यक्ति नहीं देखता है कर्तृत्व कहा है नहीं, नहीं दिखता आत्मा में कर्तृत्व मानता है अपने में शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व मानता मैं करता हूं मैं भोगता हूं मानता आत्मा में कर्तृत्व तो है तो ही नहीं उपयुक्त आत्मा में दिखता है वो किंतु शुद्ध तो आत्मा में बोलता है मैं करता हूं भोगता हूं ये कहा हुआ है इति तत्र, प्रकृति न संबंधित है तत्र मानिए जो तो पांच पैसे पांच है ना कर्म करने वाले पांच है कर्तृत्व तो पांचों में होगा जहां भी होगा तत्री तत्रपथ जो है प्रकृति में प्रकृति यही है अधिषान तथा करता आदि प्रकरण है इसी को ले जाएगा कि कहा एवं सति, तत्र एवं सति है एवं सति, माने एवं यथोक् पंचवीर हेतु भीवर्ते सती कर्मे कर्म जो है पांच हेतु के द्वारा संपादित होने पर ये आता है एवं एवं एवं तत्र सति, पांच के द्वारा संपादित होते पांच हेतु के द्वारा पांच कारण के द्वारा संपादित होने पर ए त्रव सती दुर्मतित्व से हेतुत्व न संबदे तत्री है ना ऐसे होने पांच कारण होते हुए जो दुर्मति है न पश्च्य तो देखता नहीं उसको इनको कारण नहीं देखता अपने को कर्ता मानता है दुर्मति जिसको दुष्टमति है कहा तत्री जो शब्द है दुर्मतित्व से हेतुत्व न दुर्वतित्व का हेतु यही है पांच कारण होते हुए दुर्मति जो है वो नहीं देखता इन कारणों को नहीं आत्मा को करता मानता ये कहना है तत्र शोक का अर्थ करते हैं तत्व तेसु आत्मान अनन्य अविद्य परिकल्प्यसु उनमें अपने को अज्ञान के कारण अभिन्न भाव से कल्पना करके तेसु मैंने वो जो पांच बताए गए कर्म के कारण पांच बताए तेसु अधिष्ठानाधिशु जो अधिष्ठानादि पांच हैं उनमें आत्मान अनन्या न अविद्य आत्मा को अनन्न्य भाव से अभिन्न भाव से अज्ञान के द्वारा कल्पना करके शरीर में अभिमान तादात्म है उस उपेत में तादात्म्य है इंद्रियों में तादात्म्य प्राणों में तादात्म्य देवताओं में तादात्म्य तादात तो यह तत्र जो पांच कारण बताया गया उसमें तेसु उन पांचों में आत्मान अनन्याव अविद्या परिकल्प्य आत्मा को अभिन्न रूप से उनमें कल्पना कर करके नहीं शरीर में मैंपना लगा, लगाना उपहित में मैं लगाना तही क्रियमाण से उनके द्वारा किए जाने वाले जो कर्म है किनके द्वारा वो पांचों के द्वारा अधिस्थान आदि जो पांच तही अधिस्थान आदि भी अधिस्थान आदि पांच क्रियमाण से कर्म जो किए जाने वाले कर्म है, कर, है। अहमे वो करता मैं ही करता हूं ऐसा ऐसा मानता है शरीर आदि से कर्म हो रहा है उसमें अज्ञान के कारण तादाद में चिपट चिपट गया तादात्मा करके बोलता है मैं ही करता हूं ऐसा बोलता है जैसे कोई खंभा पकड़ता हो मैं खंभा हूं बोलता हो इतना ही बस खंभा पकड़ा हुआ है तो बोलता हो मैं खंभा हूं करो हमें भी करता है यदि कर्तारम आत्मा रम केवलम शुद्धम तू शुद्ध आत्मा को रूप से जो मानता हो करता केवल केवलम तो है केवल आत्मा अच्छा मान शुद्ध आत्मा को करता मानता केवल करता है शुद्ध शुद्ध आत्मा को करता मानता हो उपयुक्त आत्मा कर्ता बना हुआ होता है वास्तव में कर्ता आदि भी नहीं है मान अधिष्ठान है वास्तव में शरीर भी नहीं क्यों अज्ञान का कार्य है अज्ञान का कार्य होता ही नहीं जैसे गज्जू में सर्प अज्ञान का कार्य है।, का है क्या सर्प है न अधिष्ठान है न कर्ण है न करता है ना देवता ही है सब अज्ञानकालीन है सब तो यही नहीं है तो वह भी नहीं होता वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध आत्मा से कहा कर्तृत्व तो होगा तो उनके साथ तादात्म अविद्या के द्वारा जो कल्पना कल्पित शरीरादि हैं है उस शरीर आदि में तादात्म्य करके उनके क्रिया बत, कल्पना क्रिया की कल्पना करके उनका क्रिया के कर्तृत्व तो अपने में आरोप कर रहा जो व्यक्ति इसलिए दुष्टमती वाला है वो सद्बुद्धि वाला ने असद्बुद्धि वाला है ये कहना है शुद्धम तू कहा तू या पश्यती केवल शुद्ध आत्मा को ही कर्ता रूप से मानता हो केवल शब्द स्वाभाविक आत्मा कौन सा आत्मा बनावटी आत्मा नहीं उपयित आत्मा तो बनावटी आत्मा है अविद्या के कार्य में आता है वो अविद्या के द्वारा रचा हुआ अंतकरण है उसमें प्रतिफलित हो रहा है प्रतिबिंब पड़ा हुआ है तो अशुद्ध आत्मा है बनावटी है वो तो शुद्ध आत्मा ये अर्थ स्वाभाविक आत्मा मैं तो मानता हूं जो व्यक्ति यह होता है या पश्च्य ऐसा जो देखता है कौन देखता है अविद्वान अज्ञानी देखता है ऐसा आत्मा में कर्ता भाव को देखता है कस्बात क्यों ऐसा देखा उसने ये प्रश्न कस्बात किस कारण से अज्ञानी जो होगा आत्मा को कर्ता मानता है क्यों मानता है कि का, कारण क्या है कहते वेदांत आचार्य उपदेश ध्यान अकृत बुद्धित्वादेन पश्चिपी अकृत बुद्धित्व है पश्चात बुद्धित्व वेदांत उपनिषद के माध्यम से कहने वाले आचार्य के जो उपदेश है और न्याय है युक्ति संगत जो होगा ये उपदेश कैसे युक्ति संगत उपदेश होगा आचार्य होगा अकृत बुद्धित्व उसके द्वारा बुद्धि काम माने शुद्ध नहीं किया जिसने माने वेदांत शास्त्र का अनुवर्तन नहीं किया जिन्होंने उपनिषद सुना होता तो आत्मा को देख दे समझता अलग समझता जो बुद्ध स्वभाव समझता कर्ता बोलता नहीं समझता कस्बा प्रश्न आया क्यों ऐसा देखता है वो आत्मा को एक करता मान रहा है शुद्ध आत्मा क्यों मानता है तो कहते वेदांत आचार्य उपदेश वेदांत मैंने उपनिषद होते हैं उनको बताने वाले आचार्य के जो उपदेश होगा उसके द्वारा शुद्ध बुद्धि नहीं है माने वेदांत उपनिषद छात्र का प्रश्न पाठन नहीं किया जिसने वही आत्मा को कर्ता मानता है कहना है अकृत बुद्धित्वात शुद्ध बुद्धि नहीं हो अकृत बुद्धित्वाद पर असंकृत बुद्धित्व असंस्कृत बुद्धि संस्कृत नहीं है यदि वेदांत का संस्कार होता तो आत्मा तो तो को कर्ता कभी नहीं मानता तो अकृत बुद्धित्वात्ता असंस्कृत बुद्धित्वात बोला है किंतु ये तो देह में तादात्मक करेगा शरीर में तादात्मक करेगा हम कर्ता बोल रहा था आत्म तादात्मक ज्ञान के कारण वो जो उपाधिकृत आत्मा में तादात्म करके मैं करता हूं करके शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व लाता था इंद्रियों में तादात्म तादा करके मैं करता हूं मानता था प्राणों में तादात्म करके मैं करता हूं मानता था माई भी चेष्टा करता मैं ऐसा मानता था और देवताओं में इंद्रियों की जो अधिष्ठा थी देवता में तादात्मक करके मैं करता हूं मानता था ये तो शरीर के साथ में एकता है माने बिल्कुल अज्ञानी है ये विषय है अज्ञानी है किंतु तो दूसरा जो मीमांसक आदि है शरीर से अलग आत्मा मानते हैं जो वो भी करता भोगता मानते आत्मा क्या मानते हैं शरीर के साथ एकत्व तो, तो, तो नहीं करते वो क्यों शरीर के साथ एकत्व तो करने पर पारलोक कर्म नहीं हो पाएगा शरीर यही भस्प होने वाला है तो यदि वही शरीर आत्मा हो तो परलोक तो जाएगा नहीं पर लोग नहीं जाए यहाँ का फल पर लोग कैसे भोग किया कर्म का इसलिए मीमांस शरीर को ही आत्मा तो नहीं मानते चार बार उद्देश्य तो नहीं है शरीर से पृथक मानते फिर भी आत्मा कोई ही करता मानते हैं ठीक है यो पी कहा जो सा, थोड़ा शास्त्र है मैंने वेदांत नहीं सुना वैदिक लोग हैं कर्म कांड वेद को जानते हैं यो देहादि व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त आत्मादी देहा से अतिरिक्त देहा इंद्रिय आदि से अतिरिक्त आत्मा मानने वाले हैं और निम सब बोलते हैं ये आदि आत्मान में केव कर्ता आरम पश्य वो भी आप को कोई केवल आत्मा को ही करता मानते शुद्ध आत्मा को करता मानते हैं मैं करता हूं मैं भोगता हूं हू। वो भी ऐसे मानते हैं असौ अपनी अकृत बुद्धि बुद्धि बुद्धि वाह ये भी जो अभी मानने वाला शरीर से पृथक आत्मा मानता है और अपने को ही करता मानता हो यह भी अकृत बुद्धि वाला है वेदांत के द्वारा संस्कृत बुद्धि वाला ये भी नहीं है क्यों उपनिषद भाग पढ़ा ही नहीं उन्होंने केवल कर्मकांड भाग में रह जाए अतो अकृत आज इसलिए ये भी अकृत बुद्धि है सारी से पृथक तो मान रहे तो कर्ता भुक्त मान रहे हैं आत्मा को अकृत बुद्धित्व संस्कारित बुद्धि नहीं है उपनिषद तो के द्वारा संस्कारित सा... नहीं हुई बुद्धि नश पश्च्य दुर्बत्ती है, है वो भी दुर्बत्ती है दुष्टवत्ति वाला है वो भी देखता नहीं आत्मा को क्या स्वरूप है आत्मा का त्मना तत्व नपश नपश्यती आत्मा तत्व है वो भी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता कर्मणोंगा अथवा कर्म का स्वरूप भी नहीं जानता कर्म का आत्मा गुद का स्वरूप शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है कर्ता भोक्ता नहीं कर्म का स्वरूप होता अविद्यात है विनाशी है तो दोनों के स्वरूप को नहीं जानता इसलिए कर्म के करता अपने को मानता है कर्म का स्वरूप जानता तभी वो अपने ऊपर आरोप नहीं करता और अपना स्वरूप जानता तब भी कर्म को आरोप नहीं करता कभी दुर्मति का ये अतः अतो दुर्मति इसकी न कर्म का स्वरूप समझ रहा है न आत्मा का स्वरूप समझ रहा है इसलिए दुर्गति होगी कुत्सिता दुर्मति बने कुत्सिता विपरीता दुष्टा अजस्रम जनमरण प्रतिपत्ति हेतु होता मतिरस्य दुर्मति यही होगा दुर्ग का अर्थ ऐसा है कुत्सिता मतिरियस्य ये होगा खराब बुद्धि है जिसकी विपरीत बुद्धि है जिसकी यही है ये दूर का कर रहे हैं दुष्ट दुष्ट बुद्धि है जिसकी अजश्रम जनन मरो पर निरंतर जन्मो मरो जन्मो मरो यही काम है और कोई काम नहीं है पुनरवि जननम पुनरवि मनोरम पुनर्भि ही जठरे जन्म, बस यही अजश्रम निरंतर जैसे दिन के बाद रात रात के बाद दिन चलता रहता दिन रात्रि की परंपरा उसके बाद जन्म मरण की परंपरा में ही उनका काम है अजस्त्रम के मने के के प्राप्ति कारण कारण हुए जिनके ऐसे हुई है का इसके है दुर्मती का का इसके दुर्मति प्रभु दुर्मति सब पश्चन अभी न, न पश्चिंद देखता हुआ भी नहीं देखता देखो जब शरीर को देख रहा है तो आत्मा को देखे बिना शरीर आदि को देख क्यों आत्मा में कल्पित है जैसे अनेक चंद्र देखने वाला जिसके में रोग लग जाए एक चंद्र दो चंद्र दिखता है अनेक चंद्र दिखता है माने तो अनेक देखने वाले को एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा एक के बिना अनेक भी नहीं जा पा रहा है अधिष्ठान के ज्ञान के बिना माने उसमें कल्पित भी नहीं जा सकता किंतु अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है कल्पित को ही देख रहा हो द्रुपति है वो ये कहते है यथा तैवीर को जैसे तीव्र रोग लग जाए आंख में तो एक वस्तु को अनेक रूप में दिखता है तीव्र एक रोग है अंख का रोग है चक्षर हो गए यथा तयबीर का तीव्र रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होगा अनेकम चंद्रम पश्यती होगा अनेक चंद्रमा देखता है उसको चंद्रमा वास्तव में एक है किंतु अनेक दिखता हो अथवा यहाँ अप्रेशु धारत जैसे बादल के दौड़ने पर रात्रि में चार दिन रात है बादल दौड़ रहा कि चंद्रमा दौड़ता हुआ लगता है उल्टा बादल इधर आता चंद्रमा उधर जा रहा है ऐसा लगता है जिसको अज्ञानी हो जो उसके विवेक होगा ज्ञानी होगा वो गति कहा दिखेगी उसको बादल में चंद्रमा में दिखेगी और यहां भी जो तो तिब्र रोग जिसको नहीं होगा चंद्रमा कितना दिखाई देगा उसको एक वस्तु कितना दिखेगा एक ही दिखेगा जो वेदांत के द्वारा संस्कारित बुद्धि होगी ना उसको जो वस्तु जैसा वैसे दिखेगा जो संस्कारित है उसको कुछ कुछ दिखेगा ऐसे सचिता रूप दिखता है सर आदि के साथ तैवीर को अनेकम चंद्रम जैसा तिव्र रोग से ग्रसित व्यक्ति को अनेक चंद्रमा दिखता है चंद्रमा अनेक रही है विवेकी को एक ही चंद्रमा दिखेगा यथावा दा अभ्रेश धावत अभ्रम बादल बादल के दौड़े पर चंद्रम धावंतम पश चंद्रमा को दौड़ता हुआ तीसता है पश्चिम जो अज्ञानी होगा बादल के क्रिया और चंद्रमा के क्रिया के बारे में बेचन नहीं कर सकता है उल्टा बादल पूर्व की तरफ तो चंद्रमा पश्चिम की तरफ दौड़ता हुआ लगेगा उसको अज्ञानी चंद्र जो दोनों के जब वास्तविकता जानता हो उसको बादल दौड़ता हुआ लगता है क्या लगता है चंद्रमा दौड़ता हुआ नहीं लगता यथाथा तीसरे दृष्टान्त बहाने उपष्ट वोड़े आदि वाहन में बैठा हुआ व्यक्ति हो जाए गाड़ी में बैठा हो कहीं बैठा हो वह क्रिया है कि किसमें क्रिया है वाहन में क्रिया होती है तो मैं दौड़ रहा हूं ऐसा मानता है यथावा वाहने वाहन में बैठा हुआ जो व्यक्ति होगा वाहन के ऊपर है अन्य सुधारत से सु, वाहन आदि दौड़ रहा है क्या दौड़ रहे स्वात्मान धावंधम पश्चिटी अपने को दौड़ता हो देखता उसको मैं दौड़ रहा मानता है ऐसा मानता हो ठीक इस प्रकार यहां भी ऐसा है कर आदि के क्रिया आत्मा में आरोप करके मैं करता हूं भोगता हूं ऐसा मान रहा है मैंने दूसरे की क्रिया दूसरे में आरोप करने का तीन दृष्टांत दिया क्या दिया तीन दृष्टांत दिया है ऐसा देख रहा है विज्ञान इसलिए पश्चिपुद्धित्वस्पर्श दुर्पति कहा आत्मा कोई कपड़ा देख है देखता नहीं आत्मा को स्वरूप को जानता नहीं दुर्पति या वाला है ऐसा कहा ठीक है।, है समय हो गया है टीका से फिर देखेंगे ओम पूर्ण पूर्णगृह पूर्णागृहम गच्छते पूर्णश पूर्ण पूर्णमेवा ओम